चोन, महानदी, नर्मदा, सुरसा, क्रिया, मंदाकिनी, दशाणा, चित्रकूटा, तमसा, पिपली, शेनी, करतोया, पिशाचिका, विमला, चंचला, वंजुला, वालुवाहिनी, शुक्तिमंती, शुनी, लज्जा, मुकुटा, और हिर्दिका, ये स्वच्छ सलिला कल्याण मै वृक्षवंत वृक्षवान पर्वत से उद्भूत हुई हैं तापी पयोषणी पूना नदी या पैन गंगा निर्विंध्या क्षिप्रा निषधा वेरिया वैतरणी विश्वमाला कुमुदवती तोया महागौरी दुर्गा तथा अंतह शिला ये सभी पूज्य तोया मंगलमयी नदियां विंध्याचल की उपत्यकाओं से निकली हुई हैं गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेरी, वंजुला, मंजीरा, कर्नाटक की तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, वाहया, वर्धा नदी और कावेरी ये सभी दक्षिणापथ में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो सहय पर्वत की शाखाओं से प्रगट हुई हैं कृतमाला, बैगईनी नदी, ताम्रपण्डी, पुष्पजा कुछ मांगगा पेमबई या पे नारमदी और उत्पलावती यह कल्यारमई नदिया मल्याचल से निकली हुई हैं इनका जल बहुत शीतल होता है त्रृशामा रिषिकुल्या एक छुला अचला लांगूलिनी और वंचधरा यह सभी नदियां महेंद्र निकली हुई मानी जाती हैं सुकुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कृपा और पलाशनी इन नदियों का उद्गम सुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी पूर्य तोया नदियां पूर्ण प्रद सर्वत्र बहने वाली तथा साक्षात या परंपरा से समुद्रगामिनी हैं। ये सब सबके सब विश्व के लिए माता शद्रश हैं तथा इन सबको कल्याणकारिणी एवं पापहारणी माना गया है अथवा इनकी सैकड़ों हजारों छोटी बड़ी सहायक नदियां भी हैं जिनके कचारों में कुरु पांचाल शाल सजांगल, शूरसेन भद्राकर बाह्य सहपट्टचर मत्स्य किरांत कुंती कुंतल काशी कोसल आवंत कलिंग मूक और अंधक ये देश अवस्थित हैं जो प्रायः मध्य देश के जनपद कहलाते हैं ये सहया के निकट बसे हुए हैं यहां गोदावरी नदी प्रवाहित होती है अखिल भूमंडल में यह प्रदेश अत्यंत मनोरम है तत्पश्चात गोवर्धन मंदराचल और श्री रामचंद्र का प्रिय कारक पर्वत है जिस पर मुनिवर भरतदवाज श्री राम के मनोरंजन के लिए स्वर्गीय वृक्षों और दिव्य और औषधियों को अवतरित किया था उन्हीं मुनिवर के प्रभाव से यह प्रदेश पुष्पों से परिपूर्ण होने के कारण मनुमugdकारी हो गया था बाहलिक बलख वातधान, आभीर कालतोयक पुरंधर शूद्र पल्लव आत्खंडक गांधार यवन सिंधु सिंध, सिंध सौवीर सिंधु का उत्तरी भाग मदरत पंजाब का उत्तरी भाग शक्त, द्रोहिय ययाति पुत्र का उत्तरी भाग पश्चिमी पंजाब पुलिंद पारद आहार मूर्तिक रामठ कंठकार कैकेय और दश नामक ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी निवास करते हैं इनके अतिरिक्त कंबोज, अफगानिस्तान, दरद, बरबर, पहलव, ईरान, अत्रि, भारतवाद, प्रस्थल, कसेरक, लंपक, तलगान और जांगल सहित सैनिक प्रदेश ये सभी उत्तरापत्त के देश हैं। अब पूर्व दिशा के देशों को सुनिए। अंग, भागलपुर, वंग, बंगाल, मध्गुरुक, अंतरगिरी बहिर्गिरि प्लवंग, मातंग यमक मालवरणक सुहम उत्तरी असम प्रविजय मार्ग वागे मालो प्राग ज्योतिष आसाम का पूर्वी भाग पुद्र बंगला देश विदेह मिथिला ताम्र लिप्तक उन्नीषा का उत्तरी भाग शाल्व मागध और गोनर्द ये पूर्व दिशा के जनपद हैं इसके बाद अब दक्षिणापथ के देश बताए जा रहे हैं पांडय केरल चोल कुल्य सेतुक, मूशिक कुपथ वजीवासिक महाराष्ट्र माहिशक कलिंग उड़ीसा का दक्षिणी भाग आभीर सहेशीक, आटव्य शबर पुलिंद बिंध्यmulिक बेदरु बेदरु दंडक कुलीय सिराल अश्वमक महाराष्ट्र का दक्षिण भाग, भोगवर्धन उड़ीसा का दक्षिण भाग, तैत्तिरीक, नासिक तथा नर्मदा के अंतह प्रांत में स्थित अन्य प्रदेश ये दक्षिणापथ के अंतर्गत के देश हैं। भारूपक्ष, माहे, सारस्वत, काक्षीक, सौराष्ट्र, अनार्थ और अरबुद ये सभी अपरांत प्रदेश हैं। अब जो बिंदवासियो उन्हें सुनिए मालव, करुष मेकल उतकल औड्र उड़ीसा माश दशांड भोज किसकिंधक तोशल कोशल दक्षिण कोशल त्रयपुर वैदिश भेलसा राज्य तुमर तुंबर पदम नेशद अरू शौंडिकेर वीतिहोत्र तथा अवंती ये सभी प्रदेश बिंदह पर्वत की घाटियों में स्थित बतलाए जाते हैं इसके बाद अब मैं उन देशों का वर्णन कर रहा हूं जो पर्वत पर स्थित हैं उनके नाम हैं मिराहार सर्वग कुपत कुपत कुथ प्रावरण समुद्रक त्रिगत्र मंडल किरात और चामर मुन्नू का कथन है कि इस भारत वर्ष में सत्य युग त्रेता द्वापर और कलयुग इन चार युगों की व्यवस्था है अब मैं उनके वृतांत का पूर्णतया वर्णन कर रहा हूं मत्स्य भगवान ने कहा राजर्षे सूत जी द्वारा कहे हुए इस प्रकरण को सुनकर मुनियों को और भी आगे सुनने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई तब वे पुनः लोमहरषण वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी आपने भारत वर्ष का तो वर्णन कर दिया अब हमें किम पुरुष वर्ष तथा हरि वर्ष के विषय में बतलाईए साथ ही जंबु खंड के विस्तार का तथा अन्य द्वीपों के निवासियों का एवं वहां उद्गत होने वाले वृक्षों का भी वर्ण हमें सुनाइए उन लम्हर्षियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सूत जी ने उनके प्रश्न के अनुकूल जैसा देखा था तथा जो पुराण सम्मत था वैसा उत्तर देना प्रारंभ किया सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों आप लोग जिस विषय को सुनना चाहते हैं उसे बता रहा हूँ आलस रहित होकर श्मण कीजिए जंबू एवं नंदन वन की भांति शोभा संपन्न हैं। इनमें किम पुरुष वर्ष में मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की बतलाई जाती है। वहां जन्म लेने वाले मनुष्य भली भांति तपाए हुए सुवर्ण किसी कांति वाले होते हैं। उस पूर्य में किम पुरुष वर्ष में एक पाकर का वृक्ष बतलाया जाता है, जिससे सदा मधु टपकता र उस उत्तम रस को सभी किमपुरुष निवासी पान करते हैं जिसके कारण वे निरोग शोक रहित और सदा प्रसन्न रहते हैं वहां पुरुषों के शरीर का रंग स्वर्ण जैसा होता है और स्त्रियां जैसी सुंदरी कही गई हैं उस किमपुरुष वर्ष के बाद हर वर्ष बतलाया जाता है वहां स्वर्ण की सी से युक्त शरीर वाले होते हैं वे सभी देव लोक से चुट हुए जीव होते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। हर वर्ष में सभी मनुष्य मंगल में एक चुरस का पान करते हैं, जिससे उन्हें वृद्धावस्था बाधा नहीं पहुंचाती और वे चिरकाल तक जीवित रहते हैं। उनकी आयु का प्रमाण 11 वर्ष बतलाया जाता है। इनके बीच में इ जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं वहां सूर्य का ताप नहीं होता वहां के मानव भी वृद्ध नहीं होते इलागत वर्ष में नक्षत्रों सहित चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं होता